देवी भागवत चौथा स्कंध श्री नर नारायण को तब से ढिने में इंद्र की असफलता कहते कहते हैं इस प्रकार देवराज इंद्र के सामने खड़े होकर बार बार कहते रहे परंतु उन ऋषियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया वे ध्यान में निमग्न थे उनके चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई बहुत से भेड़िए सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए उनके नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की आधी वर्षा और आग लगने का दृश्य बारंबार उपस्थित किया जो इंद्र अत्यंत मोह में डालने वाली माया की रचना रचनांदन मुनिवर नर नारायण को डराने में लगे रहे किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सका वे वश में न हो सके उनकी ऐसी स्थिति देख इंद्र अपने घर लौट गए वर पाने की बात को लुप्त कर सकी, से से वे नहीं डरे, सिंह और बाघ बार बार आते रहे, किंतु मुनि का डग भी अपने आश्रम इधर उधर न हुआ उस समय नर नारायण के ध्यान को भंग करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका इंद्र अपने घर लौटकर कष्ट से समय व्यतीत करने लगे सोचा श्रेष्ठ मुनियों को भय और लोभ दिखाकर कोई विचलित नहीं कर सकता शक्ति भगवती जगदीश्वरी महाविद्या नाम से विख्यात है उन पर प्रकृति देवी का रूप बड़ा ही विलक्षण है वे सदा रहती हैं नर और नारायण उन्हीं का चिंतन कर रहे थे भला भगवती का ध्यान करने वाले का चाहे कोई कितनी ही माया क्यों न जानता हो प्रतिकार करने में कौन समर्थ हो सकता है क्योंकि देवताओं और दानवों के पास जितनी मायाएं हैं उन सब की उत्पत्ति तो देवी से ही होती है फिर वे देव एवं दानव संबंधनी मायाएं देवी के उपासकों को कैसे अटका सकती हैं? देवी का ध्यान करने वाले को पाप का अत्यंत अभाव हो जाता है भगवती के प्रधान मंत्र बाघ बीज काम बीज और माया बीज है जिसके चित्त में भगवती के उपरियुक्त मंत्र को स्थान प्राप्त हो चुका है इसके कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता किंतु इंद्र मायावश अपनी विवेक शक्ति से हाथ धो बैठे थे अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं वसंत ऋतु को बुलाया और यह वचन कहा कामदेव तुम वसंत ऋतु और रति के साथ अभी प्रस्थित हो जाओ अपसराओं को सांस लेकर तुरंत गंधमादन पर्वत पर जाओ द्रिकाश्रम नामक निर्जन स्थान में पुराण पुरुष नर नारायण जिनकी ऋषियों में प्रधानता है बैठकर तपस्या करते हैं मनमत उनके पास उनके पास पहुंचकर चित्त को कामातुर कर देना परम आवश्यक है इस समय मेरे कार्य साधक तुम ही हो उन्हें मोहित और उच्चाटित करके शीघ्र अपने बाणों से व्यतीत कर दो महाभाग तुम धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को निश्चय ही वस्तमें का लोग इस संपूर्ण संसार में कौन ऐसा देवता दानव अथवा मानव है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कष्ट का भागी न बन जाए कामदेव जब ब्रह्मा मय शंकर चंद्रमा और अग्नि देव तक तुम्हारे बाणों के प्रभाव से विवेक शक्ति खो चुके हैं तब इन मुनियों की क्या गणना है अपसराओं का यह झुंड तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है मन को मुक्त करने वाली यह मंडली वहां अवश्य आ जाएगी केवल तिलोत्तमा अथवा रंभा ही इस कार्य को संपन्न करने में कुशल है अथवा तुम ही अकेले इस कार्य को कर सकते हो फिर सभी मिलकर कर लेंगे इसमें क्या संशय है महाभाग तुम मेरा कार्य सिद्ध करने में संलग्न हो जाओ मैं तुम्हें अभिलषित वस्तु देने को तैयार हूँ मैंने उन तपस्याओं को वर देने की बात कहकर लुभाने की बहुत चेष्टा की परंतु वे शांत बैठे रहे अपने स्थान से हिले डुले तक नहीं मेरा यहाँ परिश्रम विफल चला गया फिर मैंने माया फैला कर उन्हें डराने का यत्न किया तब भी वे अपने स्थान से नहीं हटे देह की रक्षा आवश्यक है इसे वे जानते ही नहीं